ब्लॉग की, की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर अपर्णा शर्मा की कहानी अलाम दिन ठंडा था चार पांच महिलाएं शर्मा जी की बैठक में बैठकर गपशप कर रही थी कुछ देर बाद मिसेज शर्मा चाय बना लाई उन्होंने चाय कपों में उड़ेलते हुए कहा आप सभी पहले चाय लें। बातें बाद में हो जाएगी ठंड के दिनों में गर्म चाय ही अच्छी लगती है सभी ने कप उठा लिए और साथ में बिस्किट भे वे बिस्किट कुतरते हुए चाय की चुस्किया लेने लगे। परंतु मिसेज शर्मा अभी, अभी कब उठा भी न पाई थी, थी। कि उनके मोबाइल का अलार्म बज उठा वे, वे उठी और बगल, बगल के, के कमरे में जाकर, जाकर किसी को फोन लगा, लगा कर, कर बातें करने, करने लगी इधर, इधर बहने उनका, उनका इंतजार कर रही थी और उधर वे फोन पर व्यस्त थी एक ने घड़ी की ओर देखा वह बोली चार बज गए भाभी जी आये तो हम चलें। बच्चों का स्कूल से आने का समय हो रहा है दूसरी ने कहा हम ही कहा बहुत देर तक रुकने वाले हैं मिसेज शर्मा लौट आई। उनकी चाय ठंडी हो चुकी थी रमा ने मजाक करते हुए कहा आपने हम सबको गरम गरम चाय पिला दी और आपकी चाय तो ठंडी हो गई। अब हम चलते हैं। आप चाय गरम करके आराम ऐसी पीजिए इसी समय शर्मा जी भी सीढ़ियों से उतरते दिखाई दिए। एक सखी ने कहा देखिए आपका साथ देने के लिए शर्मा जी भी आ गए हैं। मिसेज शर्मा मजाक के मूड में नहीं थी। वे बोली साथ किसी का भी मिले मेरे हिस्से में गरम चाय और आराम है ही नहीं मिसिज वर्मा ने आश्चर्य से कहा क्यों नहीं है दो बुजुर्ग लोग है आप कौन सा अधिक काम है आराम से बैठकर चाय कर पिया करो मिसेज शर्मा ने आहिस्ता से कहा काम, काम अधिक नहीं है पर बिना काम, काम के सैकड़ों काम हैं। कप में चाय डालते ही, ही किसी, किसी को दवा याद आती है, है तो किसी, तो किसी को, को मोबाइल या पेन कोई दरवाजा ही खटखटा देता है एक बहन ने हंसते हुए कहा और नहीं तो क्या देखो देखो अब अलार्म ही बच गया मिसेज वर्मा ने कौतूहल से पूछा इस समय अलार्म क्यों तो लगाया था आपने देखो अलार्म बंद करने गई और फोन भी आ गया इसी सब में देर हो गई और आपकी चाय ठंडी हो गई। मिसेस शर्मा खींच कर बोली यही तो आप नहीं समझ पाएंगी कि कैसी अजीब अजीब ड्यूटिया लगती हैं मेरी इस समय का अलार्म बहू को जगाने के लिए था अलार्म सुनकर हर दिन उसको फोन करती हूँ तब वो जाती है यदि किसी दिन भूल हो जाए तो शाम का नाश्ता नहीं बनता बच्चे बजारू चीजें खाते हैं। एक सखी बोली बहू को ये कैसे बेकार की आदत डालती है आपने तभी शर्मा जी कमरे में प्रवेश करते हुए बोले अब ये बात इन्हें कौन समझाए शुरू में खूब मना किया नहीं मानी अब परेशान होती रहती है मिश्र शर्मा बोली शुरुआत तो आपने ही की थी आप जो सुबह तीन तीन बार फोन बार करके, करके बेटे, बेटे को जगाते हैं, हैं। बेचैन घूमते रहते हैं नहीं जगाया तो छुट्टी कर लेगा शर्मा जी बोले अरे उसकी छोड़ो उसे तो हॉस्टल टाइम से आदत पड़ी हुई है मिसिस वर्मा समझाते हुए बोली लेकिन शर्मा जी अब तो वह बाल बच्चेदार है और ऑफिस में भी एक जिम्मेदार अफसर के पद पर है अपनी, अपनी इतनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाएगा तो, तो बाकी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाएगा अब आप भी अपनी आदत बदलिए देखिए, बहू को भी यही आदत लग गई है आप लोगों, लोगों की बढ़ती उम्र है इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कब तक परेशान होते रहेंगे बरामदे में शर्मा जी की बहन लेटी थी साल में एक दो बार हफ्ता दस दिन के लिए आ जा थी उनकी दिनचर्या के दो ही मुख्य कार्य थे भगवान का भजन और आराम घर में आने जाने वालों से इन्हें कोई विशेष मतलब नहीं रहता था मिसिज वर्मा अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि वे बैठक में आ गया, गया। और बोली ड्यूटी ये नहीं निभा रहे हैं बल्कि वे बच्चे इनकी ड्यूटी निभा रहे हैं उन्होंने तो कितनी बार कहा है कि ये चलकर उनके साथ रहे। पर इन्हें तो अपना घर द्वार छोड़ना नहीं है तब वे कैसे इनकी सूद लें इसलिए बच्चा सुबह ही तीन चार बार इन्हें बुलवाकर देख लेता है कि ठीक ठाक है या नहीं और यही ड्यूटी उसने उस बेचारी बहू की भी लगा दी है कि वह शाम को सासू जी की सूद ले ले वरना जो प्रदेश में अकेली तीन बच्चों को पाल रही है अलार्म लगाकर क्या खुद नहीं जा सकती बच्चे साथ रह रहे होते, तो दिन भर के लिए ना घूमते उनके दसियों काम करते अब मिनट भर का एक फोन भी भारी हो रहा है इन्हें। बड़े होकर क्या इतना भी फर्ज नहीं है अब आप सब अपने अपने घर जाओ और इन्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें बाते मत समझाया करो सभी आता से उठकर चल जाए अभी आप, आप सुन रहे थे, थे। डॉक्टर अपर्णा शर्मा, शर्मा की कहानी अलाम, अलाम। वाचक स्वर भारती परिमल।